प्रसंग सो से वर्ष की उम्र तक ही जीवन का सबसे अच्छा समय है जब शरीर में पूर्ण क्रिया शक्ति और मन में उत्साह उद्यम साहस आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति प्रवृत्ति अभीष्ट लाभ के निमित्त उपयोगी गुण स्वयं ही विद्यमान रहते हैं तुम क्या सोचते हो कि जीवन कि इस अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट कर वृद्धावस्था में साधन भजन में मन लगाओगे व्यर्थ की आशा है यह यह केवल अपने आप को धोखा ही देना है तब यदि मन में इच्छा भी रहे तो देखोगे कि शरीर उस इच्छा का वहन नहीं करता अनेक कठिन रोग और व्याधियों से घिर जाओगे रोगों की यंत्रणा से अस्थिर हो उठोगे साधारण थोड़े परिश्रम से ही थक जाओगे और सब क्रम बिगड़ जाएगा आलस्य और तंद्रा आने लगेगी व्यस्ततापूर्ण असहाय और मुखापेक्षी जीवन असहनी हो जाएगा, और शरीर भी भी यदि कुछ रहा, तो भी जीवन भर के संस्कार और अभ्यास तथा स्त्री पुत्रों पर की माया ऐसे दृढ़ता से तुम्हें जकड़कर बांध रखेंगे कि परमेश्वर का ध्यान और उन्हें पाने के लिए आंतरिक प्रयत्नों में मन ही नहीं लगेगा उसे लगा ही नहीं सकोगे इसके अलावा जीवन आज है तो कल नहीं कौन कह सकता है कि मैं वृद्धावस्था तक जीवित रहूंगा और तब मुझे मौका मिलेगा जो करने का है अभी कर लो कल के लिए छोड़ने पर वह कल किसी काल में भी नहीं आएगा एक सौ इकहत्तर साधकों को अपने जीवन में इन कुछ गुणों और नियमों का अभ्यास करना नितांत जरूरी है। पहला, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और निर्भरता। दूसरा, ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय इंद्रिय निग्रह अर्थात काम संकल्प त्याग, ग्राही विषयों की असारता और उनके दोषों को सोचकर उनमें अनासक्त और वित्ण होना चाहिए वैराग्यवान होना चाहिए वीर धारण के सिवा शरीर मन और बुद्धि का पूर्ण विकास असंभव है वर्ष ठीक-ठीक ब्रह्मचर्य पालन करने करने से मेधा नाम की की की एक सूक्ष्म सूक्ष्म नाड़ी होती है, जिससे धारणा शक्ति शक्ति और विषयों को आयत करने की शक्ति का स्फुरन होता है तब स्वास्थ्य अटूट हो जाता है देह और मुख का दिव्य क्रांति और मन में अदम्य तेज प्रकट हो जाते हैं क्रिया शक्ति और प्रतिभा साधारण लोगों की अपेक्षा कितने ही गुने ज्यादा हो जाती है तीसरा आहार में वियम और नियम वर्तिता, खाद्य अनुतेजक, और सहज होना चाहिए त्याग करना होगा। आहार का उद्देश्य वासना तृप्ति करना नहीं है शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है खुली वायु का सेवन और हल्के व्यायाम का अभ्यास हित है भग्न स्वास्थ्य दुर्बल निद्रालु अलस और यथेचारी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम नहीं होता महत कार्य की तो बात ही दूर है चौथा कुसंग असत प्रसंग पर चर्चा व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना इनसे बचकर चलना चाहिए सत्संग शास्त्र पाठ सच और सच सच विचार करना चाहिए पांचवा जीवन के उद्देश्य और आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रखे और उसकी सिद्धि के लिए मनसा वाचा पूरा यत्न करना चाहिए असीम धैर्य और और अध्यवसाय पूर्वक साधन भजन करना चाहिए, चाहिए, किसी भी कारण से मन में निराशा और अवसाद को नहीं आने देना निज की सुख स्वाधीनता को तुक्ष गिन कर फलाकांक्षा का त्याग करके भगवान को ही एकमात्र अपना और सर्वस्व समझकर कर मन प्राण पूर्वक उनका भजन करने से परम आनंद और शांत के अधिकारी हो जाओगे